सहना बु सहनो शांति ही शांती ही शांति दूसरा जो प्रकाश है ये उसका एक प्रकार से उसकी भूमिका कण्य के अथवा ब्राह्मण ग्रंथ के वचन भी मंत्र माने जाते हैं इसको जब करेंगे तुलना तब यह मंत्र नहीं बाहर जो व्यवहार है बाहर का उसका वो प्रेरक होता है तो भवतु सहनो सहवीरियम उनका में है है मंत्र विधि जो शब्द का दिया है अर्थ वो है हम केवल सात विशेषण नहीं बनाया है यहाँ पर शब्द ईश्वर का विशेषण है सह नौ अबतु संबोधन में अर्थ में नहीं है अर्थ में ही सहनशील ईश्वर यानी बाद में फिर से किया है आप और हम लोग परस्पर ये परस्पर शब्द साथ कहीं होता है बातचीत से भी केवल अर्थ किया जा सकता है ईश्वर के साथ ये वाले जो हैं वो दोष करते ही करते स्वाभाविक है आ भला करना हो तो जो बड़ा होगा उसको सहन करना ही पड़ेगा अपर हम लोग परस्पर प्रसन्नता से रक्षक हो बाकी कहा लगेगा दोनों में लग जाएगा एक में, अर्थ में एक में गौण अर्थ में लगेगा कि हम रक्षा करें और ईश्वर की हम रक्षा करें ये गौण अर्थ होगा हमें ये हो गया ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं ये तो है ही रक्षा हम कैसे करें, पड़ार, पड़ार करें। का मतलब है कि हमारे लोक में का जो तो जो होना चाहिए वो जितना कम होता है वो उतनी ईश्वर की हानि है का जितना लोक में प्रभाव बढ़ता है ये उसकी वृद्धि है भी और होगा पहला होगा ईश्वर नहीं वेद का तो ऐसे भी हो सकता है जैसे ईश्वर भी झूठा मा ये हो जाता है कि वेद को ही बिना ईश्वर का बना लेते हैं प्रमाण है ईश्वर से उसका संबंध कुछ नहीं है तो यदि ले लें तो वेद से काम नहीं चलेगा फिर लोक में मानते हैं बहुत सारे लोग हैं, पर ईश्वर को नहीं मानते फिर वो उत्पन्न होया है ईश्वर से उसका कोई संबंध नहीं मैं वेद से कितने करते रहो फिर छूट जाता है ईश्वर तो ना ईश्वर से नहीं हुआ ना फिर भी हुआ यही अर्थ है ना कि वेद का ईश्वर से संबंध नहीं है वही बात से लोग वेदों का नाम तो लेते रहेंगे वेदों का प्रचार करते रहेंगे सब कुछ होगा वेद के नाम पर इशारा होगा फिर भी बात नहीं बनेगी ईश्वर की प्रतिष्ठा के बिना जो नियम चलता है संविधान चलता है अगर कोई पालन कराने वाला नहीं है तो नियम चाहे कितना ही अच्छा होगा पालने वाला नहीं कर सकता है उसका आचरण होता है व्यक्ति से नियम से थोड़ी कोई मानता है आचरण कर लेता है इसको जब तक उसको आचरण कराने वाला नहीं हो राजा के नियम लिख दो खूब सब जगह पदे पदे सारे संविधान जितने ही टांग दो लिख करके लेकिन पुलिस मत रखता है वो व्यक्ति से ही चलता है हर समय तो आत्मा जब भी चलेगी आत्मा से ही चलेगी उपाय हो गया भाई जिसकी मनमानी होगी वो तो तोंदता से ना कहां से आती यहीं से तो आती है कोई वेदों के नाम चला देता है कोई अपने नाम पर चला देता है वो सारी चीजें वही है को तो जब लगाते हैं तो समन भी करना पड़ता है फिर इसलिए दूसरे को उपदेश कर देगा कि देखो वेद में लिखा हुआ है ऐसा ऐसा नहीं चलेगा सचमुच मानता है वो तो जैसे एक दूसरे से हम करते हैं वैसे करना पड़ेगा ना या तो मानेगा कि मैं नहीं मानता हूं तो सीधा लेना देना होता है इससे सीधा लेना देना नहीं होता ये कुछ कहेगा थोड़े मैं लिखा रहे हम चाहेंगे वही अर्थ निकालेंगे ना मानेंगे ईश्वर को ज्ञान मानेंगे तो वहां स्वतः समर्पण होगा वहां मनमानी नहीं चलेगी फिर देनी पड़ेगी हमसे बड़ा अपने आप हो जाता है कोई यहां हमसे बड़ा नहीं हो सकता ये वेद में ईश्वर की होनी चाहिए किसी की नहीं होनी चाहिए गुण है गुण से काम नहीं चलता है द्रव्य से चलता है व्यवहार जो हो उधार पर होगा क्रिया द्रव्य के आश्रित होती है गुण के आश्रित नहीं होती है जितनी भी क्रियाएं होगी वो द्रव्याश्रित होगी गुण केवल व्यवस्था करता है उसकी लेकिन जो चलना होता है करना होता है वो क्रिया से होता है और क्रिया गुण के अधीन नहीं है क्रिया जो है वो द्रव्य की कर्ता के अधीन होती है तो ज्ञान को जो आश्रय है द्रव्य जो क्रिया का भी आश्रय है उसको प्रधानता देने पर फिर संगति लगेगी से वेद को भी ना मान करके ईश्वर को मानना पड़ेगा को ही हम यहां पर स्थापित करते हैं लोक में ईश्वर की जितनी स्थापना होगी से वेद की स्वतः हो जाएगी मानने वाला वेद को मानेगा अगर वो ठीक ईश्वर को नहीं मान रहा है तब तो उसको मानने वाला भी नहीं मानेगा वो वेद से बहिष्ठित करेगा उसको लेकिन जो सर्व्या ईश्वर को मानता है सृष्टिकर्ता ईश्वर को मानता है तब उसको मानना पड़ेगा वेद को भी फिर अवज्ञा नहीं कर पाएगा ईश्वर की वो अपने आप अप मानेगा नहीं मानते, मानतेश्वर को नहीं मानते, मानते। सचिदानंद स्वरूप नहीं उनके लिए प्राप्त नहीं प्राप्ति नहीं होता है ना जैसे या उसका ईश्वर है वो प्राप्य नहीं है उनके पे क्या है स्वर्ग है स्वर्ग में जो सुविधाएं हैं वो उनको अपेक्षित है उनके धर्म का अंतिम फल वो साधन है ईश्वर नहीं है लेना देना वहां भी नहीं है उनका मुख्य बात है इनको भी क्या होता है ना अल्लाह से नहीं मतलब होता है अल्लाह प्राप्ति नहीं है उनका जन्नत से है। हाँ वहां भी यही चीज है जो यहाँ मिलती है यही चीजें चाहिए उनको अल्लाह के पास ना तो वो बैठते हैं, ना वहां भी अल्लाह नहीं बैठने देता है पास में उनका तखत अलग है अपने वाले में ये नहीं है ईश्वर वाले में जो साधन है सभी यही है ईश्वर में स्वतः प्राप्त है वो मतलब वो व्यक्ति जो है ना अंतिम वो उससे कोई सन्निधि नहीं है उसके साधन से वहां भी पास में आने नहीं देगा ना इन जाना है वहां भी ये नीचे ही बैठेंगे अलग ही बैठे लेना पड़ेगा भीतर यहां तो लाइक की स्थिति बताइए ना यहां आत्मा परमात्मा भी है कि ईश्वर की ही अपनी संपत्ति चाहिए जो अपना सुख है ना आनंद है वो माना गया है प्राप्त यहाँ तो सीधा रहा है ना ईश्वर ही प्राप्त है वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए लेकिन बाकी लोगों में वो नहीं है तो इसलिए ईश्वर की ने, अपना नहीं दे रहा है ना यहाँ जैसे किसी के मजदूर को दे देता है दिन भर काम किया वो जातू अपना रहा अलग वो अपने बिस्तर पर थोड़े बैठाता है उसको तो दिन भर कोई काम करा के उसको मजदूरी दे देता है और एक व्यक्ति किसी को काम करा के अपने पास ले आता है तो बराबर होगा क्या हो वैसे तो होता है, है। मतलब उसके पास इतना भी यानी मूल चीज है वो वो भी वो अपने पास नहीं आने देता है दूर ही रखता है और ये भी नहीं जाना चाहते उसके पास जैसे यहाँ दर्शन करते है ना वहां भी दर्शन वाली स्थिति है वहा बैठते हैं नीचे ईसाई बाइबल वाला यही है ईसाई तख्त ही है कुछ है नहीं, भी नहीं में लिखा है वो तखत पर बैठता है वस्तुता नहीं है उनका अपने को क्या देखना है दोनों के अंतर क्या है मूल अंतर उनका नहीं है हाँ ये नहीं है क्योंकि वो अंतिम में भी नहीं स्वीकार करता है इनको और ये ना तो ये अंतिम में स्वीकार अपने साधनों से ही जरूर मतलब है खाने पीने से ले धर्म में ऐसा नहीं है व्यक्ति ही प्राप्य है उसका ही व्यक्तिगत सुख चाहिए इसलिए यहां तो हो जाता है कि हम ईश्वर के समर्पित तो हो सकते हैं ईश्वर के लिए हम कर रहे हैं ये बनता है उनका नहीं बनता है ईश्वर के लिए कर रहे हैं ये दोनों में भेद है प्राप्त तो होकर भी कुछ नहीं है वही चीज जो यहाँ है वो वहां है लेकिन मुक्ति वाले में आप वैदिक वाले में ये नहीं है ये दोनों में अकेले मिलेगा लेकिन फिर भी उससे बड़ा एक रहेगा वहा यहाँ नहीं है वैसा यहाँ तो उसी का सब कुछ हो जाता है मिला लेता है ना वो अपने में अपनी चीज केवल दे रहा है सुख जो दे रहा है वो बाहर का नहीं दे रहा है लेकिन वो तो अपना सुरक्षित रख रखा है तो भेद रह गया ना वहां पर भी दिया नहीं जैसे हम किसी को अपने घर में बुला करके अपने पास नहीं बैठने दें हर से कहीं बैठा के रखें तो, तो रहेगा ही रहेगा तो इसलिए उनका अंतिम कल्याण नहीं हो पाता है वो नहीं हो पाएगा और यही दोनों में अंतर है मत में या जो कह लीजिए विशेषता दोनों में है। एक दोनों के रक्षक हो तो ईश्वर भी हमारी रक्षा करे प्रभाव लोक में ईश्वर की प्रतिष्ठा करें जितनी प्रतिष्ठा हम ईश्वर की कर रहे हैं स्थापना उतना ही हम इसमें यहां पर नौ हम दोनों व्याकरण की दृष्टि से तो कुछ अर्थ होता है पालन करना भी खाना भी रहे हैं, लेकिन इसका कर्ता नहीं है इसमें कर्म है कर्म से यहां करता क्या है लाना हम दोनों की रक्षा करें यही हो जाएगा सहवीरियम है आप देखिए वह पुरुष में वाले में क्या है प्रथम पुरुष की क्रिया है बुनकू आप हमारी रक्षा कीजिए फिर इसमें प्रथम अर्थ संग वो हो जाएगा व्यापक हो जाएगा आपस में भी ये लगेगा जहां भी दो हैं सभी के बल जहाँ आएगा बढ़ाने की बात वही होगा सारा ईश्वर हमारे बल को बढ़ाएं तो वो जैसे बढ़ा रहे हैं वो ना है अभी कारण क्या है यदि हम यहाँ बढ़ाते हैं तो हमारा ही सुख बढ़ता है नहीं बढ़ाते हैं तो हमारा ही घट रहा है ईश्वर को अंतर नहीं पड़ना है लेकिन वो अंतर पड़ेगा ना इतना कि चलो ये लोग ठीक ठाक हैं भावना में अंतर आएगा अच्छे काम कर रहे हैं ये तो ठीक है ठीक है तो मानसिकता में दोष आता है उसके कोप के हानि को होगी क्योंकि एक दूसरे से फिर झगड़ा होगा तो एक दूसरे की हानि करेंगे ईश्वर की तो करेंगे नहीं पर आपस की हानि जरूर हो जाएगी अके तो लिए करना है काम तो अपने लिए करना होगा लेकिन इसमें भी होगा सामर्थ प्रधानता ताकि आगे को फिर अहंकार नहीं आए इसे तो अपने आश्रय से सब कुछ हम कर रहे हैं ये मान के करेंगे तो हमसे बड़ा नहीं कोई हुआ तो नहीं हुआ तो वो स्वाभाविक अहंकार होगा तो जिनकी मत में जैसे इस वा ये वाला तत्व तो नहीं जाएगा अहंकार वाला उनका अहं बचा ही रहेगा समर्पण बनता ही नहीं है समर्पण हर समय अपने से बड़े के प्रति होता है अपने आप को कोई समर्पित नहीं कर सकता वो तो वही है कि है ही नहीं तो समर्पण बना कहा वो तो अहंकार जो है वो नहीं जा सकता है वो अहंकार दोष रहेगा तो जिनके मत वाले में ईश्वर नहीं होता है लेकिन दोष बच जाता है उनके सिद्धांत में आता है हाँ तो जो ये त्रैतवाद वाले है ना आर्य समाज का वैदिक वाला ईश्वर को ईश्वर हो जाते हैं ईश्वर हो जाते हैं जो साधक था वही साध्य हो गया माना उसने नहीं मान ईश्वर था तभी तो होना हो गया वो ईश्वर होता तो कैसे होने देता उसको ईश्वर था ही नहीं ना उनका पहले तो ब्रह्म वो था ना जी में वो ईश्वर कैसे हो जाएगा जबकि कहते हैं हम ईश्वर हो गए कुपी कौन करता तो है नहीं नहीं, तो मूड वाला ही है ना वो ईश्वर उनका मूड ही होता है तो मूड क्या हो जाएगा कैसे उसके दोष चले जाएंगे सरवज तो होता नहीं फिर भी साधना करने के बाद भी उसमें सर आती है बदलता है गुणों से बदलता है पत्र दे दो बिना पढ़ाई लिखे विद्वान हो गया तो आप कह लो मैं विद्वान हो गया तो हो जाएंगे क्या विद्वान हो गए तो चाहिए ना? तो ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म के कितने लक्षण आए इसमें है वो भी नहीं उनको दिखाई देता है कहा है ढूंढता है हाथ कांपते हैं और कहते हैं हम ब्रह्म हैं तो और आप सरसक्ति मान कह रहे हैं सर्वजी कह रहे हैं और दूसरे आप साधन के अधीन हो रहे हैं काम रुक रहा है ना क्या कभी किसी भी काल में रुकता है उसका नहीं रुकता है तो वो गुण तो नहीं आए ना तो बिना गुण के कैसे वो व्यक्ति हो गया तो नहीं होती है, उनको विवश करना पड़ता है ये वो वाला झर समझ में तो आया नहीं उनको अंत में भी समझ में नहीं आता है वो तो ये ही कि फिर अपने को ही बनाना पड़ता है उनको वहीं किसी दूसरे का नहीं होता है नियंत्रण उस काल में हो जाते हैं अपने आप में चले जाते हैं और अगला दिखता नहीं है उनको तो विवश होती है कि हम सब तो इसी स्थिति में मैं ही परमात्मा होता है उसमें सीधी सी बात परमात्मा अलग से नहीं है नहीं हुआ ना वास्तविक कहा हुआ जी अभी पहले भी थे और अभी भी अल्पज्ञ हैं ईश्वर पहले भी सर्वज्ञ था और जी पहले था अभी भी है तो कैसे हो गया ब्रह्म ऐसा नहीं हुआ ना कथा नहीं हुआ ना बदल आपने व्यक्ति कहा बदला तो पहले से आपने मान लिया है ना कि एक सर्वज्ञ ब्रह्म होता है और एक अल्पज्ञ ब्रह्म होता है तो दो ब्रह्म हो गए ना दो तो ब्रह्म कहा है एक ही ब्रह्म होता है से होगा जब दो अभी वही विलीन होने का मतलब होगा तब सदृश हो जाए तभी तो ना अगर उसमें भी सर्वजिता हो जाए तब तो मानेंगे ना वो एक हो गया तो लेकिन वहां भी रहता है तो हो नहीं हुआ ना वही तो सिद्ध करना था अब जब कह रहे हैं कि वो हो गया ब्रह्म तो यही तो आपत्ति है कि ब्रह्म के गुण आ गए कि नहीं लोहा जब अग्नि में जाता है तो अग्नि जैसा होता है कि नहीं होता है या वो ठंडा ठंडा ही अग्नि कहलाएगा तो क्या जीवात्मा में कभी आ जाती है सर्वज्ञता किसी भी स्थिति में है कि आप ब्रह्म को सर्वज्ञ मानते हैं कि नहीं मानते हैं ना तो कोई भी वस्तु अगर ब्रह्म होगी तो ब्रह्म के गुण उसमें होने चाहिए या नहीं न्याय होगा ब्रम हो जाएगा या जो ब्रह्म होगा उसमें ब्रह्म के गुण होने चाहिए या नहीं नहीं पहले इतना ही करो पहले होते ही वो नहीं ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म के ब्रंग में ब्रंग के में गुण होने चाहिए या नहीं होने चाहिए ना और मान लो नहीं होता है तब वो ब्रह्म रहेगा या नहीं वो नहीं पहले नियम उसमें ब्रह्म के गुण नहीं हुए तो भी ब्रह्म होगा कि नहीं वो हो नहीं होगा ना होगा तो ब्रह्म का गुण है सर्वजेता अगर ब्रह्म के गर्म गुण सर्वज्ञ नहीं आता है इसमें तो ये ब्रह्म हो सकता है या नहीं गुण नहीं आया तो आपने पहले कहा नहीं होगा वो तो गुण नहीं आ रहा है इसमें तो कैसे हो गया सर्वथा निर्वाद भी नहीं होता है समाधि प्राप्त होने के बाद भी इसकी समाधि टूटती है पर वो होता है ना आनंद से रहित होता है फिर भी ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम मानने, तो तो मानने तो से नहीं वो हो, होता है सोता है कि नहीं वो व्यक्ति तो जागता रहता है, हर मतलब हो जाता है ना, होता है 24 घंटा कोई नहीं जागता है सोते है सारे समय नींद नहीं हो सकता है नींद होती है तो आनंद गुण रुख गुण आता है ऐसे नींद आएगी नहीं जब तक बाधित नहीं होते हैं आप आप बैठ नहीं सकते नींद अगर उसी बात का है ना आपके अगर गुण के आपके अधीन है तो गुणों से बाधित नहीं होंगे ना आप या हो जाएंगे बाधित तो नींद अगर आती है तो बैठ सकते हैं क्या आप या गिरेंगे अगर वो भी व्यक्ति गिरता है तो क्या कहेंगे उसको गुणातीत बोलेंगे उसको नहीं बोलेंगे ना वो गिरता है कि नहीं गिरता है नहीं हो सकता है दो दिन चार दिन व्यक्ति भले चल जाए आगे गिरेगा वो उसके बाप की भी भी नहीं है है है चीज दुखी होता है, भी होता सोता ठंडा गर्मी नहीं लगती उसको होता है उसकी बुद्धि नहीं काम करती आगे और पहले बुद्धि इसकी चलती थी ठीक ठाक सारे चले थे बाद में बिल्कुल जीर्ण शीर्ण होता है वो व्यक्ति ब्रह्म का नाम भी भूल जाता है वो तो नाम नहीं याद रहता है बाद में सामान उसकी कहा पड़े थे ये भी नहीं ध्यान रहता है तो कैसे ब्रह्म के लक्षण उसके विरोध होता है सिद्धांत से नहीं और व्यवहार से कोई संगठन ही मानने का होता है उसको तत्व से करना पड़ेगा आपको तत्वता अगर ऐसा होता है तो मानने की बात है नहीं होता है तो नहीं मानेंगे उसको भ्रम होता ही अविरियम तेजस्वी नव अधिकम जो पढ़ा, पढ़ा पढ़ाया हो वो तेजस्वी होवे पढ़ा पढ़ाया ईश्वर वाला तो होगा नहीं ये लगेगा कि ईश्वर के द्वारा हमको जो पढ़ाया गया है। जो ज्ञान मिला ईश्वर से वो तेजस्वी हो एक तो अर्थ ये हो सकता है अन्यथा कोई भी पाठ आपको समझ में नहीं आया अभी पढ़ते पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा कि समझ में आ रहा है फिर तो के फिर देखो वो अर्थ आता है कि नहीं आता है। समझ में नहीं आए तो दोहरा नहीं पाएंगे उसको नहीं दोहरा लगेंगे तो लगेगा फिर हाँ आ गया फिर दोहरा सकते हैं तो पड़ा हुआ पाठ जो बंद करके भी अगर दोहरा लेते हैं वही गई तो आ गया समझ में और नहीं दोहरा पा रहे हैं तो समझ में नहीं आया है ये मोटा लक्षण है इसका तो बात समझ में आ गई है फिर उसके अनुसार आप दूसरे की संगति लगा सकते हैं उदाहरण उसका बना सकते है नया आपको नहीं समझ में आया तो उदाहरण नहीं बना पाएंगे उसका तो जगह आप दूसरा उदाहरण नहीं बना सकते हैं वो आपका व्यवहार में नहीं आएगा ज्ञान केवल ज्ञान वही व्यवहार में आता है जिसका हम दूसरे से संबंध जोड़ पाते हैं okay, माध्यम से लेकिन उसके प्रयोग हमको दूसरे से करना तक नहीं आ गया है ठीक से यहाँ नहीं जोड़ पाएंगे संबंध हुआ कि पढ़ा लिखा जो आचरण में आ गया वही क्या होता है तेजस्वी होता है एक तो करके फिर दूसरे को बता देते हैं स्पष्ट तो फिर बताने के लिए कोई है ही नहीं मान लो अकेले ही है तो इस स्थिति में फिर अगर होता है उसी विषय का तो उसको बंद करके तो अब समझे ये पाठ हो गया है याद पहले नियम वहां ही लगेगा एक बार पढ़ लीजिए बंद कर दीजिए उसको बंद करने के बाद देखिए वो अर्थ अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो समझ में आ गया नहीं दिखता है तो नहीं आया समझ वो व्यवहार में नहीं आएगा अभी क्योंकि व्यवहार करते समय नहीं है ना वो तो बंद करते समय जब नहीं व्यवहार से नहीं जुड़ा ना अभी संबंध आलम्बनों से साधनों से तो विद्या तेजस्वी नहीं होती है ये पुस्तक स्था या विद्या संगति लगा पाए दूसरे के साथ वो व्यवहारिक हमारी हो जाए बात तो ये व्यवहार में आ जाना ही क्या है विद्या का तेजस्विता है तेजस्वी वस्तु क्या होती है दूर से दिखाई देती है ना जिसमें प्रकाश नहीं वो है अपना पड़ी ठीक है लेकिन जिसमें प्रकाश होती है दूर से दिखती है वस्तु तो ऐसी हमारे अंदर वो ज्ञान यदि हो जाएगा तो व्यवहार अपने आप होने लगेगा बता देगा ये जानता है उसको और नहीं तो वो बताएगा गलती हो रही है मान लो तो बता देगा जैसे मंत्र पाठ करता है ना व्यक्ति पुरोहित जो होते हैं गुरुकुल का है कि बाहर का है हर वाला व्यक्ति कभी भी नहीं पाठ कर पाता है पूरा संतुलित उसके उदों का एक प्रभाव बनता है उच्चारण का उससे अंतर लगता है कि बाहर अन्य चीजों में भी शेष विषयों में भी होगा कि आपका व्यवहार बता देगा कि आप उस जान को हैं या नहीं रखेंगे अनुकूल हमारी विद्या हो जानी चाहिए फिर माँ विद वह पढ़ने पढ़ाने के बाद हम परस्पर द्वेश नहीं करें पढ़ने बात पढ़ती होता है पढ़ लेने के बाद हर समय अपने गुरु का खंडन करता है जब तक वो नहीं आती है तब तक उसके समर्पित रहता है वो उसकी बात मानता है कल को कहता है कि ये तो मुझे आ गया इसको समझ में नहीं आता वो नहीं मानता है उसको कहते हैं नहीं ये अर्थ नहीं ये अर्थ होगा तो इस स्थिति में अब क्या होगा गुरु जी को तो पहले से करना पड़ रहा था आदर आदर इसीलिए कर रहा था कि इनकी विद्या अधिक है अब जब उनकी बात समझ में नहीं आने लगी अपने को लगता है कि नया नर्द ठीक है तो अब वो सम्मान हट जाएगा मन से लेकिन बाहर रहेगा व्यवहार में सुरक्षित रहता है उनका जिसे नहीं पड़ता है पर मन से हम हटा देते हैं उसको तो यहां से भी हो जाता है फिर आम उनकी वो होगा वहां पर पैर छूना पड़ेगा उसको तो एक बार जो गुरु हो गए रहता है आचरण की दृष्टि से उनको सम्मान में पीएचडी कुछ भी हो गए लेकिन पांचवी में जो पढ़ाया है ना के कारण कुछ नहीं होता है ये आचरण यदि धर्माचरण लिया जाता है इसीलिए बाद में वो धार्मिक व्यक्ति है ना धर्माचरण होता है भले उसकी विद्या कम है तो सम्मान देने की नहीं रहती है धर्म वाला पक्ष बढ़ा रहता है तो के सन्यासी यदि हो गया है तो अब नीचे वाले अध्यापक के पैर नीच ले तो धर्म बढ़ जाता है अब विद्या नहीं केवल है कहेगी तो बढ़ी हुई तब तो, तो नहीं आएगा अंतर लेकिन धर्म से यदि है अभी भी वो बड़ा या बराबर तो पहले वाला बड़ा होगा वो ही दो तो छोड़ सकते तो इन स्थिति में हमारी बुद्धि कम होती है उनसे फिर पढ़ते पढ़ते वो ज्ञान आ जाता है हमारे पास तो अब हम बराबर हो जाते हैं उनसे तो बराबर होने के बाद अब अनुशासन में फिर भी रहना होता है तो वही विद्या के क्षेत्र में ये तो वो हमारे को भी अपने आचरण में में धर्माचरण रहना चाहिए प्रयासशील और और अभाव कम होगा विद्या बढ़ती जा रही है विद्या के साथ धर्माचरण नहीं बढ़ रहा है तो तो उस गलता होगी फिर चल तो तो रहा है तो आसान वो नहीं आएगी फिर तो इसकी स्थितियां नहीं आएगी जो कहते हैं यद्य आचरती श्रेष्ठ तेवी रोजना जो आदर्श लोग होता है जो नेता लोग होते हैं जो बड़े लोग होते हैं वो जो जी को मानती है उनके विरुद्ध नहीं चला कर हो जाते हैं योगी हो जाते हैं महात्मा हो जाते हैं साधु हो जाते हैं ये ही ईश्वर कर का खंडन करते हैं और इन्हीं द्वेष ये है पहले तो नहीं कर रहा था कुछ भी अब हो गया हुआ कि एक दिन हमको छूटना चाहिए फिर तब